एस अमी वहा गए कहते हैं धन को आ अमी आदि जो होते हैं इनका नास वसु है उनको जानने वाला वर्धना पुष्टि करने वाला और बढ़ाने वाला क्या अच्छा सबसे अच्छा परम मित्र से प्रार्थना की गई है आप हमारे मित्र बनिए आप हमारे धन संपत्ति प्राण आदि को बढ़ाने ले हैं, इनका पोषण करने वाले हैं और हमसे स्नेह रखते हैं कि गयस फानसफान धन संपत्ति का बढ़ाने वाला से है प्रजाधन जनपद और चला ईश्वर को कहा है बढ़ाता है या ईश्वर बढ़ाता है जो भवन बन रहे हैं आज गांव में न कि कपड़े बाजार में दिखाई देते हैं रहा है या मनुष्य बढ़ा रहा है के क्षेत्र में और बुरे के क्षेत्र में बुराई के क्षेत्र में इसमें अधिक दिखाई दे रही है नहीं बढ़ रही है तो बुराई भी जो बढ़ रही है वो धन संपत्ति के साथ या ऐसे केवल बढ़ाने वाला कौन है ए? है? तो इसमें देखिए क्या है सीमा है एक कई चीजें क्या है मनुष्यों के हाथ में है इससे संबंधित जितने भी है न पदार्थ ईश्वर क्या करता है उसमें व्यवस्था डालता है बना देता है व्यवस्था के पश्चात अब वो क्रिया चलने लग जाएगी उसके ऊपर अब जीवात्मा के लिए छूट होती है रोक भी सकता है ये चलने भी दे सकता है ये से कहीं कहीं तो क्या हो जाएगा ये ईश्वर जैसे ही कार्य दिखाई देंगे के नहीं होते हैं पर ईश्वर जैसे होते हैं वो वो वो मनुष्यों के किस्था के कारण वो चीज़ बनी हुई है लेकिन अधिकार हो जाता है इसका दे दे दी दी छूट देदी है उसको फिर ये बढ़ाता है दोनों में अव्यवस्था दिखाई देती है कहा ईश्वर का माने और कहा अपना माने जीव ईश्वर के हाथ में प्रकृति कोई भी चीज नहीं रहती है भी नहीं लाता है उसको वो साधनों में दोष होने के कारण आते है तो बहुत थोड़ा होता है कारण पूरी सृष्टि में जो होता है चार पांच प्रतिशत बनेगा भाग तो इसके बनने से भी सृष्टि नहीं बिगड़ सकती पूरी भाग होगा जिसे अब परमाणु बम से नष्ट करना चाहे ये तो पूरी को नहीं धरती को चांद को नष्ट कर दे नष्ट करने का मतलब यहाँ के प्राणी जो है ना सचल पदार्थ है इनको मार देगा इनके वायुमंडल में बहुत अधिक दूषित पदार्थ हुआ जितना निकाल रहा है ये तो पदार्थ है ना सारे जितने हैं इस पर धरती से ही आए हुए मिल सकता है उसमें से वह अव्यवस्थित कर देगा जीने लायक नहीं रहेगा बस ये, ये पूरा का पूरा नष्ट कर दे ऐसा नहीं होगा हो सकता है लेकिन अभी इसके पास ऐसे पदार्थ बने नहीं है इतनी क्षमता है नहीं इसमें आ, किसी की गति को रोक दे ये पृथ्वी के चांद के कहीं पर बाधा डाल दे इतनी सामर्थ नहीं है अभी आ, एक में अव्यवस्था होने पर फिर ये आपस में टकरा सकते हैं लेकिन अभी इसके आकर्षण को रोकने की क्षमता नहीं है इसमें बहुत दिन लग जाएंगे हो सकता है तब तक जाते जाते ये समाप्त हो जाए बहुत अधिक नहीं सफल होते हैं पूरी सफलता दुष्टों को कभी कमोड़ा बच ही जाएगा फिर अंत में बस दुष्ट मारे जाएंगे अच्छे फिर बच जाएंगे तो सारी व्यवहार जितना जो कुछ भी है ना ईश्वर बना देने के बाद एक बार शब्द दे देता है मनुष्य अपने योग्यता को बल को बुद्धि को बढ़ा करके जितना चाहे अधिकार कर सकता है नहीं रोकेगा वो ब्रह्मांड पर अगर ये चाहे मैं कर लू अधिकार तो ईश्वर नहीं रोके कि ओर से कोई नहीं रहता है प्रतिबंध इसका ये अभिप्राय होता है कि जैसे आपको जो कुछ चाहिए वो मिल कहां से रहा है जो आप चाह रहे हैं क्या क्या चाह रहे हैं, और वो कहा से आ रहा है यही की चीजें आप चाहते हैं, ना सारी चीजें खाना देखना भोगना यही तो चाह रहे हैं और चाह क्या रहे हैं? वो सारा सारा है ही यही है तो इसी से होती है इसकी पूर्ति लेकिन जो दूसरा वाला भाव हुआ कि लोभ की वो इच्छा है वो वो साधन नहीं पूर्ति तो हो ही नहीं पाएगी क्योंकि इच्छा तो किसी की भी की जा सकती है कुछ भी की जा सकती है आइए ईश्वर मेरे नौकर बन जाएगा हम चाहेंगे हम इससे ऊपर हो जाए हम तो ये नहीं हिमालय को उठा करके और इंद महासागर में डाल दे तो इच्छा मात्र है वास्तविक नहीं है वास्तविकता तो पूरी होगी वस्तु जितना संभव है ना वो हो सकता है तो लोभ आदि जितने भी अज्ञान से संबंधित एक भी चीज पूरी नहीं होती कभी इसलिए तो मिथ्या है ये मिथ्या चीज होती ही नहीं है तो वो पूरी कैसे होगी कोई भी मिथ्या वस्तु कभी नहीं हो पाएगी चाहे मिथ्या ज्ञान है मिथ्या वस्तु है कुछ भी बना लो सब झूठ है झूठ तो कभी होता ही नहीं है तो आएगा कहां से तो जी मतलब अन्यायपूर्ण इच्छाएं है वो पूरी नहीं होगी कभी की बात ये है इसमें जो कहा है कि आप धन संपत्ति आदि सभी को बढ़ाने वाले हैं अर्थ होता है कि एक तो व्यवस्था रूप में यानी मौलिक रचना जो शुरुआत आरंभ होता है वो ईश्वर से ही है जो बढ़ती है हम बढ़ाते हैं उसमें भी क्या होता है कि हमारे पास कुछ गुण विशेष होता है आधार पर हम कुछ बढ़ा पाते हैं हर कोई व्यक्ति हर किसी क्षेत्र में चाहे मैं बढ़ जाऊं नहीं बढ़ सकता है किसी क्षेत्र में हर कोई चाहे कि मैं विद्वान हो जाऊं दिन रात वो मर जाए इसके पीछे कितना ही लगा रहे नहीं हो सकता है। चाहे कि मैं बिल्कुल बलवान हो जाऊ कोई मेरे से आगे नहीं रहे संसार में हर कोई नहीं हो सकता है तब का? करने पर भी नहीं होगा, तो जाएगा। जाएगा। तो नहीं होगा। का तो सब नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ सभी हो पाएंगे हर कोई चाहे ना कि मैं विद्वान बनी जाऊ बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊ वैज्ञानिक बन जाऊ हर कोई चाहेगा नहीं हो सकता है सीमा तक भी नहीं होगा सब नहीं होगा जैसे बहुत सारे देशों में लोग साक्षर हैं नहीं होंगे पूरे के पूरे नहीं होंगे साथ, एक जैसे विद्वान नहीं होंगे एक जैसे नहीं लेकिन चाहना तो हो सकता है ना एक जैसा उसी बात को तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप जितना चाह सकते हैं उतना नहीं हो सकते हर कोई चाहेगा ना जिस सिंह हो जाऊ में प्रत्येक व्यक्ति चाह तो सकता है ना चाहने में तो कोई बाधा नहीं है लेकिन हो नहीं सकता चाहे कितना ही पुरसाद कर ले हर कोई चाहेगा मैं वैज्ञानिक हो जाऊं तो चाह करके भी नहीं हो सकता है वो किसी अन्य में कोई लेखक बनना चाहे नहीं बन सकता है हर कोई जैसे प्रेमचंद का है या कितने सारे उसके समय के लेखक होंगे ना बहुत सारे करते होंगे तो उसके बराबर तो नहीं पहुंच पाए एक कक्षा में कितने सारे विद्यार्थी होते हैं पाठ तो सबका बराबर चलता है और कौन चाहता है कि मैं पीछे हो जाऊं मुश्किल से दो चार होते हैं जो कि ऊपर जा पाते बाकी सारे का काम तो ऐसे चलता है हा दो चार की होती है लेकिन सभी की नहीं होती है ऐसे धन के क्षेत्र में है ऐसा हर कोई धनवान नहीं हो जाएगा सेठ बनना चाहे ना मैं बहुत बड़ा धनवान हो जाऊं, हर कोई नहीं बन सकता है क्योंकि बहुत सारे होते हैं एक साथ ही होते हैं और काम करते हैं वैसे ही वो भी एक वही का वही पड़ा रह जाता है दूसरा बहुत बढ़ जाता है सारे लोग चाहते होंगे मैं इससे भी आगे हो जाऊ धीरू भाई से उसके साथ ही होंगे ना बचपन के साथ रहने वाले पढ़ने वाले कई सारे होंगे उसके साथ लेकिन सारे नहीं हुए उसके बराबर और उससे ज्यादा भी किया होगा कोई ऐसा भी हो सकता है लेकिन वो हुआ नहीं ढूंढना तो है वही उस पर हम आ रहे हैं धीरे धीरे पहले ये देखो कि केवल करने से नहीं होता है फिर होता कब है जिस क्षेत्र में कोई गुण विशेष होता है केवल उसमें वृद्धि होती है आपका शरीर अगर स्वतः पहले से ही है ना स्वस्थ बलवान है अब इसको आप बढ़ा सकते हैं भोजन आदि करके लेकिन कोई विशेष रोग है आपके अंदर तो खाना पीना पचेगा ही नहीं ना उसमें या व्यायाम की मात्रा बढ़ा ही नहीं सकते उसमें तो उसको कहां तक ले जाएंगे अब काम तो कर रहे हैं ठीक है किसी क्षेत्र में पर बुद्धि नहीं चलती है तो कौन विश्वास करेगा आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो सहयोग कहां से मिलेगा कहां से पैसा फिर आएगा हुआ पैसा उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते आप ठीक से अगर कहाँ लगाना चाहिए किससे बढ़ेगा क्या हो जाएगा नहीं तो वो बढ़ेगा ही नहीं आगे आया हुआ धन नष्ट हो जाता है ना सारे परिवार होते हैं जिसके जो लड़के उत्पन्न होते हैं वो खाक बराबर कर देते हैं सारा होता है उनके पास सारा कुछ है लेकिन वो सब समेट के बराबर कर देते हैं उठा देते हैं वो तो वो बुद्धि व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं ना अधिकार भी मिल गया बल भी सब कुछ ठीक है व्यवस्था की बुद्धि नहीं है उसको बढ़ा नहीं सकता वो व्यवस्थित नहीं कर सकता है फिर वो धन पढ़ने के विषय में अगर आपकी बुद्धि चलती है आप पुरुषार्थ यदि करेंगे तो विद्वान हो जाएंगे लेकिन किसी की बुद्धि चलती नहीं है बिल्कुल वो पूरा जीवन लग जाएगा उसको बोनी नहीं पड़ पाएगा उसको अपना क्षेत्र बदलना पड़ेगा लेकिन कितने सारे आपको मिलेंगे पुरुषार्थ करते करते अपना क्षेत्र बदलना पड़ा उनको नहीं पाए यानी बड़ा मतलब होता है कि कोई एक गुण विशेष के कारण फिर व्यक्ति उस क्षेत्र में ही बढ़ सकता है जिस विशेषता नहीं है ना मौलिकता में उसके दूसरे क्षेत्र में नहीं होगी प्रगति उसी में होगी जो गुण आपके अंदर हैं भी रखे हुए विकसित नहीं हो पाए हैं आप बढ़ा सकते हैं थोड़ा बढ़ता है पूरा नहीं बढ़ता है वो तो वो हो गया ना आप उसको बढ़ा रहे हैं ना धीरे धीरे कि व्यक्ति सभी दस क्षेत्रों में पुरुषार्थ मान लो करता है तो बढ़ा लेगा क्या दस क्षेत्रों में नहीं कर पाएगा वो किसी की बुद्धि राजनीति में चलती है वो धंधा खेती नहीं कर पाएगा वो किसी की खेती में चलती है, वो राजनीति का नहीं कर पाएगा वो दोनों चाहे में बराबर चला लूं नहीं चला सकता तो बात यह निकलती है इससे यह आती है कि हर कोई जो हमारे पास गुण विशेष होते हैं उसमें हमारी पूरी प्रगति हो जाती है वो गुण विशेष क्या होता है पहले से रहता है और पहले से क्या है वो ईश्वर प्रदत्त होता है।, तो है आपके अंदर उसको यदि आप विकसित करते हैं तो बढ़ जाएंगे एकदम से हाँ जल्दी बढ़ जाएंगे फिर वो तो बढ़ने का कारण क्या हुआ फिर गुण विशेष हुआ ना और वो ईश्वर प्रदत्त रहता है जन्मजात जो गुण होते हैं वो हमने उपार्जित नहीं किए हैं वो ईश्वर ने पहले संबद्ध किया हमसे अब हम उसको बढ़ा सकते हैं ठीक है उसके लिए अभी हमने कर्म किया है केवल ऐसा इसमें होता है संतुलन ये बनाना होगा ये किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं लेकिन उस क्षेत्र में अभी आपकी बुद्धि नहीं है बल कुछ भी नहीं है तो अभी क्या होगा इसमें केवल आप पुरुषार्थ करते रहेंगे और ये पुरुषार्थ होते होते ही आपका कर्म बनता रहेगा तो आगे जाकर के क्या होगा फिर इस कर्म के अनुसार फिर ईश्वर आपको उतनी सामर्थ्य दे देगा अगले बार वहां से फिर विकास शुरू हो जाएगा अभी नहीं होगा यानी ईश्वर के जोड़े बिना लगाए बिना नहीं बढ़ सकते आगे जैसे आपको मान ले, मान लीजिए बहुत बड़ा विद्वान बनना चाहते हैं, वक्ता और आपको बिल्कुल नहीं बोलना आता है अभी तो अभी आप क्या करेंगे साल छह महीने तो कुछ भी नहीं हो पाएगा आपसे पुरुषार्थ करो चौबीस घंटे लेकिन नहीं कर सकते आप एकदम धीरे-धीरे लेकिन आज से शुरू हो जाएगा ना आपका तो कई दिन के बाद आप ऐसे हो पाएंगे सबीश्ट, सबीश्ट। होगा कि पहले से भी आपके अंदर अगर उहा के हैं, बोलने के संस्कार हैं किसी चीज को पकड़ने के व्यक्त करने के हो जाएगा आपका लेकिन वो उहा नहीं है किसी चीज को प्रस्तुत करने का तो कितना ही आप रटते रहें व्याख्यान नहीं हो पाएगा आपसे क्या करेंगे पुरुषार्थ आप करते रहेंगे धीरे धीरे ये पुरुषार्थ आपका संचित होता रहेगा और एक दिन जाकर के इसकी एक मात्रा बन जाएगी उसके बाद ईश्वर आपको फिर से जोड़ देगा इस सामर्थ्य से दे देगा आप वो जन्म में इसमें भी हो सकता है उसकी कुछ मात्रा पहले बनेगी एक से आप चाहेंगे ना मैं कर लू इसको नहीं हो पाएगा वो नियम से ही होता है फिर ना उसके अंदर बचपन से पहले से रहते हैं बहुत सारे गुणों लेकिन ऐसा कोई कोई मिलेगा सभी नहीं होते हैं अब बाग होते हैं लेकिन उनके अंदर वो प्रतिभा बचपन से होती है बनाते नहीं है वो सारे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा बनाई हो ऐसा नहीं होता अच्छी गुण होते हैं जो उसके विकसित हो पाते हैं तो वो सारे मूल चीज ये है कि वो गुण हमको ईश्वर से मिलते हैं पहले अब हम बढ़ा सकते हैं उसको कारण से क्या है ईश्वर इन सभी चीजों का बढ़ाने वाला है और दूसरी चीज है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो साधनों की सहायता लेंगे ना तो वो साधन आपके तो नहीं बनाए हुए हैं ये साधन नहीं बने होते आप शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं लेकिन घी नहीं बना हुआ होता दूध नहीं बनाया होता ईश्वर ने हवा शुद्ध नहीं बनाया होता ईश्वर ने तो आप बढ़ा कैसे लेते स्वास्थ्य को कह रहे हैं ना उस क्षेत्र के घटक अभी अब विद्यमान है और वो आपके नहीं बनाए हुए हैं उसको नहीं कर रहे हैं आप कुछ भी आप शरीर के लिए केवल व्यायाम ही तो कर रहे हैं ना घी का निर्माण तो नहीं कर रहे हैं आप वो तो बना हुआ है उससे आप जुड़ रहे हैं केवल अगर उसने नहीं बनाया होता पहले तो कैसे बढ़ा लेते आप होता है आप कह रहे हैं ना यही यही मैं भी कह रहा हूं बनाते नहीं है वो बना हुआ जो होता है उससे जुड़ते हैं यही बढ़ना कहाता है जैसे एक मिस्त्री है ना कोई भवन बनाता है दीवार और बनाते ईंट नहीं बनाता है ना वो बनी हुई ईंटों को जोड़ता है वो ईंट दूसरे के बनाए हुए होती है तो ऐसे ही जिस क्षेत्र में हम जिसको कह रहे हैं कि प्रगति कर रहे हैं हम बढ़ा रहे हैं तो वो अवय जो आ रहे हैं न, जुड़ रहे हैं जिस चीज को बढ़ना कह रहे हैं वो हमारा नहीं होता है हा वो बना हुआ है दूसरे के द्वारा तो मौलिक रूप में सारी चीजों में आप देखेंगे ईश्वर से होता है वो प्रकार के वस्त्र तो मनुष्य बनाए हुए बना देगा वो लेकिन जो वस्त्र का मूल कपास होता है वो कोई नहीं बनाता है किन्ह रंग बनाते हैं लेकिन रंगों का मूल होता है ना अपना एक पदार्थ वो तो नहीं मनुष्य बनाया हुआ है तो ऐसे ही जिन क्षेत्रों में वो कह रहे हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं विकास कर रहे हैं सभी का एक मूल आधार होता है और वो सारा का सारा क्या है वो ईश्वर कृत होता है हमारे से नहीं होता है मनुष्यकृत तो नहीं आश्रय से हम बढ़ते हैं विद्या के क्षेत्र में भी ऐसे ही होता है विद्या के क्षेत्र में आप केवल सोचते रहें ना किसी विषय को सोचने मात्र से ज्ञान नहीं होता है सोचते सोचते फिर ईश्वर हमको वो ज्ञान देता है तब हमारा ज्ञान बढ़ पाता है पहले तो आपको पढ़ना ही पड़ जाएगा लोगों से सुनना पड़ेगा उस विषय में अब आपकी चिंतन शक्ति चलेगी उसके बिना चिंतन ही नहीं कर पाएंगे पहले तो ले लिया ना दूसरे से ऐसे पारंपरिक रूप से सारी विद्याएं ईश्वर से विकसित हुई है फिर हमको दूसरे से पूछना पड़ना पड़ता है तो अंत में आधार वही हुआ ईश्वर के आधार से ही हम भी जितना बढ़ाते हैं वो ईश्वर के आधार से ही बढ़ाते हैं मौलिक सहयोग रहता है उसका अगर पहले किया ही नहीं होता तो कुछ नहीं कर पाते अंतिम अपनी जो देखिए सामर्थ जीवात्मा की कितनी है स्वाभाविक है अपने पास उससे क्या क्या कर सकते थे सकते, आ, यहां तक कि बोध ही नहीं होता है अपने को अकेले में बोधी नहीं होता है तो कहां हाथ फिर मारेंगे नहीं कुछ कर सकते ना तो अब वो बोध ही हमको कराता है पहली बात तो सुखजन शरीर देखकर के युग बनाता है पहले वहां से हाथ पैर मारना शुरू करते हैं हुआ, अब जो बढ़ा रहे हैं बढ़ाने का जो आधार होता है वो ईश्वर है इसलिए अरे का माना जाएगा कि वो ही है बढ़ाने वाला आपको तो केवल कुछ छूट दे दी है वो कितनी छूट होती जैसे आपने कभी बिल्ली और चुहा देखा होगा बिल्ली चुहे को पकड़ती तो एकदम से मारती नहीं है उसको पकड़ लेगी और छोड़ देगी फिर चूहा भागता है वो फिर पकड़ लेती है उसको एक-एक एक मारती नहीं खेलती है उससे पहले चूहा इतना दुष्ट होता है ना वो भागता है सोचता है मैं भाग जाऊंगा निकल के इससे और बिल्ली सोचती है अच्छा देखते हैं क्या करता है तू उसको पकड़ने का होता है कि जितना तेज मिले चूहा उसको अच्छा लगता है अपनी सामर्थ करना चाहते है ना प्रकट होता है उसमें वो चूहे को पकड़ के रख लेगी यहाँ पर वो भागेगा चूहा वहां से वो फिर वो पकड़ लेती है फिर वहीं रख देती है जा करके एक एकाएक नहीं मारती बिल्ली चूहे को हाँ तो होता है जो भी होता है अंत में जा करके फिर वो समर्पित हो जाता है तो ऐसे ही हमारी भी एक सीमा होती है भागना तो चाहते हैं हम ईश्वर से लेकिन उसने सीमा बना रखी इससे ज्यादा तुम जाओगे ही नहीं कहां तक जाओगे तो उतने दूर ही हम दुष्टता भी कर सकते हैं ईश्वर इतने हम दुष्ट नहीं हो पाएंगे कि ईश्वर के बस में नहीं रहेंगे कभी हमको छूट भी उतनी दी है उसने अवकाश बना रखा है इससे ज्यादा तुम कर ही नहीं सकते नियंत्रण में होता है दोष भी नियंत्रण में होता है ईश्वर के उससे ज्यादा हम कर ही नहीं सकते पूरे मनुष्य मिल भी चाहे ना तो भी इतना नहीं उल्लंघन कर सकते ईश्वर का कि वो उसके बस का नहीं रहे वो उस भी उल्टे कार्य भी सब उसकी सीमा में आते हैं सभी व्यवस्थित कर देता है इस कारण से वो नहीं तो संसार चल ही नहीं सकता था एक से एक दुष्ट रोज उत्पन्न होते यहां और बढ़ाते ही जाते हैं बढ़ाते जाते हैं फिर भी चल रहा है ना ये तो अगर उसके पास नहीं होता सीमा कि इससे आगे नहीं जाने देंगे तो, तो बढ़ते ही चला जाता ये आग को अगर नहीं रोको तो पूरे समाप्त कर डालती है लेकिन रोकने पर बचती है न में फिर तो ऐसे दोष जितने होते हैं आग की तरह होते हैं ये एक बार शुरू हो गया तो रुकते है नहीं है ये विनाश होता जाएगा ये दोष करना वहां से समाप्त करता है जहां से देखता है अब जाएंगे हम अपना पंजे से आगे नहीं जाने देती है वो। हाँ जी, तो बहुत बड़ा है है है, है तो जी, लेकिन वो फिर भी सीमा इतनी करती पर बुद्धि होता ना बहुत सूक्ष्म नहीं तो उसकी बुद्धि विकसित नहीं हो पाएगी आत्मा के अंदर जितना भी ज्ञान बल है ना प्रयत्न जो है उसको ये प्रकाशित होने की अवसर देता है मान लेना पड़ेगा कि मेरे से अब नहीं होगा दिख जाएगा इसको कितना ही कुछ करता नहीं कर सकता पकड़ा जाएगा कल को जा करके कितना विजय से लादिन मारा गया ना अंत में ऐसी कोई दुष्ट व्यक्ति भी धीरे धीरे इतने विरोधी हो जाएगा समाज का या जहां का वो फिर मारा जाएगा वो दूसरे कर लेंगे उसे। अपनी मौत मर भी जाता तो दुनिया नष्ट थोड़े कर चुका था वो साथ ही उत... वो तो वही जाता ना संसार तो बचा ही रह जाता तो क्या किया उसने यही अपेक्षा से बहुत किया है हाँ से ही सारे जीव मिलकर के भी नष्ट करना चाहेंगे ना पूरे ब्रह्मांड को तो नहीं कर पाएंगे ये चलो एक पृथ्वी कर देगा नष्ट ये यहाँ वाला वो दूसरी बना बना देगा बनी हुई है वहां व्यवस्थित कर देगा ईश्वर जाकर के सारे जीवों को तो अंतर क्या पड़ेगा ईश्वर के लिए नहीं अंतर पड़ता है ये ये कुछ भी नहीं है इतना खराब हो गया हो गया अब इतने दुष्ट से दुष्टलोम होगी तो नींद आराम हो जाएगी ढिंडा देखता है ना क्या काम कर रहा है कितने को देखता है हमसे देखा नहीं जाएगा इतनी सारी गोहत्या हो रही है पता नहीं कितने सारे हो रहे हैं पाप यहां और पूरे को खड़ा होकर के एक एक क्षण देख रहा है तो सहन हो रहा है ना उसको सहन क्यों हो रहा है सामर्थ के बिना सहन नहीं होता है कभी सहन इसीलिए नहीं कर सकते आप उसको नहीं कर सकते व्यवस्थित अगर आप में होती है कि मैं ठीक कर दूंगा इसको तो आपको उतना कुछ बारी नहीं लगता जिस क्षेत्र में हम काम नहीं कर पाते हैं ना उसमें हमको चिंता होती है लेकिन हम स्वयं जब करने लगते हैं उस काम को तो उतनी चिंता नहीं होती है जैसे मैं मान लो अव्यवस्था है तो आप जब तक सामाजिक काम नहीं कर रहे हैं ना तभी तक आपको चिंता होगी लेकिन आप जब कूद पड़ेंगे उसमें तो उतनी चिंता अब नहीं होगी बिगड़ता रहेगा काम उतना ही बिगड़ेगा लेकिन चिंता आपको उतनी नहीं होगी अब राष्ट्र राष्ट्र चिल्ला रहे हैं ना अभी लोग वही लोग चिल्लाते हैं जो पूरा योगदान नहीं कर रहे हैं इसमें जो इसके लिए लगा हुआ है वो इतना नहीं रोता है उसको देखता है कि मैं जितना कर सकता हूं कर रहा हूं और क्या करूं इसलिए चिंता वाला भाग अब नहीं आता है माता पिता या जो भी होते हैं अपने बच्चे से जो स्वयं नहीं कर सकते उस काम को वो अपेक्षा रखते हैं लेकिन जो स्वयं समर्थ होते हैं वो अपेक्षा नहीं रखते हैं करे नहीं करे कोई बात यानी चिंता वाली जो होता है ना एक शोक वाला भाव वो उत्तमी होता है जब तक हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है उस विषय में पुरुषार्थ आरम्भ होने के बाद शोक बंद हो जाता है उसका नहीं होता है उसको दुनिया मैंने बना दी बिगाड़ हाँ देगा ये क्या होगा? ये नहीं है उसको चिंता वो फिर बना लेंगे हम तो इसलिए उसको मात्र भी नहीं होगा। आप कोई चीज लिखना जानते हैं मान लो लेख और किसी ने आपको लिखा फाड़ फाड़कर दोबारा आप नहीं लिख सकते तो आपको चिंता होगी लेकिन अगर आपको फिर लिखना आता है ना वो याद है तो दुख नहीं होगा यहाँ दुख इसीलिए होता है हम इन कार्यों को नहीं कर सकते दोबारे नहीं कर पाते है भूकंप गिर गया उसका घर वो अब दोबारा बेचारा नहीं बना पाएगा पूरा जीवन कमा करके तो बनाया था उसने कमाई नहीं सकता है तो वो तो दुखी होगा हो ही होगा ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हमारे हैं जिसको हम दोबारे नहीं कर सकते पूरा ये जीवन हमारा इसी ढरा चलता है पीछे नहीं मुड़ पाते हैं इसमें तो बहुत सारी भूलें होने के बाद उसको हम हटा नहीं सकते क्योंकि सामर्थ चली जाती है बुद्धि शक्ति बहुत सारी चीजें होती वो वापस नहीं आती है ना आने की कारण क्या होता है वो फिर हमारा नष्ट होया हुआ ऐसा बनता है वो आनी हो गई क्षति नहीं पूर्ति नहीं कर सकते हम पर ईश्वर के लिए ऐसी स्थिति हो गई और फिर नहीं कर पाएगा वो उसकी अपना काम ऐसा कुछ नहीं होता है जो दोबारे कर नहीं सकता अब वो तो जो नहीं कर सकता है दुख वहां होता है जो कर सकता है वहां दुख नहीं होता है इसलिए ईश्वर इस के सामने दुख वाली स्थिति नहीं आएगी कभी भी क्योंकि वो शब्द में ही होता है तो इसी चीजों को क्या है वो बढ़ाने वाला है एक तो मौलिक रूप में पहले हमसे जोड़ता है और दूसरी बीती जो चीजें भी हम बढ़ा रहे हैं उसके मूल में ईश्वर द्वारा ये है किए हुए तो बढ़ेंगे भी तो हम इसी में बढ़ेंगे इस कारण से यही बढ़ाने वाला में ऐसा ही है रोग के विषय में अब दिन रात खोज कर रहे हैं कोई औषधि मिल जाती कुछ होती है बनी रहती है न उस अवस्था में नहीं है जोड़ के करते हैं वो दो खंड तो रहेगा ना उसका पहले से रहेगा आरएनए डीएनए जो कुछ ये करते हैं लेकिन आरएनए डीएनए थोड़े बनाते हैं ये वो तो बना हुआ है ना बीज उसमें अब करेंगे तो तो इनको पहले से रहता है उनको केवल जोड़ते हैं ये सभी क्षेत्रों में ऐसा कोई मतलब नहीं था बिल्कुल और फिर कर दिया ऐसा नहीं हो पाएगा वो तो ईश्वर से भी नहीं होगा तो प्रकृति नहीं होती और बना दिया होता ऐसा नहीं कर पाएगा ईश्वर भी नहीं ये कैसे कर लेंगे हाँ वो नहीं हो सकता है फिर भी के लिए भी इतनी सीमा है कि उससे पीछे की चीजें रहती है बनी हाँ जितना भी बढ़ा रहा है वो पीछे बने हुए से बढ़ाता है ये इनका ऐसी है कि जहां पीछे से और कुछ हो नहीं सकता था वहां से शुरू करता है वो परमाणु है ना परमाणु में अब कुछ नहीं हो सकता है उससे आगे रचना वो करता है लेकिन हम जीवों वाले जो रचनाएं हैं वो उससे पीछे भी करने हो गया है किया हुआ है वो ये दोनों में अंतर है नहीं तो ईश्वर के बराबर फिर हो जाता ईश्वर को बना बनाया कुछ नहीं मिलता है वो करके दिया वहां से बढ़ेगा ऐसा नहीं होता है पर इसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि कोई करके कुछ दे दे और बढ़ेंगे तो ऐसे ही आदमी जो कुछ भी हम स्वास्थ्य बनाते हैं अच्छा जो भी करते हैं तो उसके लिए दूसरे साधन बने हुए हैं सब औषधिया सारी बनी हुई है सभी के सभी बना अपना बढ़ाते हैं इसको तो एक तरह से वही हुआ इसको रो, रोगों को दूर करने वाला परंपरा रूप में इस तरह से वो सीधे नहीं देता है हमारे मुंह में लेकिन जो चीज दे रहा है वो रख रखा है ये रोग होगा तो इसका निदान ये हो जाएगा इससे आयुर्वेद आदि का ज्ञान जो पहले होता है वो ईश्वर के माध्यम से ही होता है उसके बाद बुद्धि चलती है सब कर उतना वाला नहीं कर रहा है वो किए हुए तक का नहीं होगा दुख बिना किए हुए भाग वाला ज्यादा है उसका हो जाता है लेकिन उतना नहीं किया है पूरा नहीं किया है उसने जितना चाहा है ना उसके अनुरूप नहीं किया है उसने जितना किया है उससे ज्यादा चाह रहा है और वो नहीं पूरा हुआ उसमें दुख होता है, जितना करते है उतना नहीं, तो नहीं होगा तो होगा चलो ठीक है है हो गया ज़्यादा रहती रहती जितना से से कई गुना पहले वो भाग अपूर्ण होता है और उसके लिए चिंता होती है सहयोगी होती है बुद्धि वो नहीं रहती उसके पास लेकिन विनियोग कैसे करें जोड़े कहा अनुभव नहीं होता उसके पास लोगों से पर उसको वो लगाना नहीं आता उसको इस बाहर की गुहार नहीं है उसके पास लोगों से जुड़ने का बोलना नहीं आता उसको तो करेगा कहाँ उपयोग का हाँ अब भी देगा उसको प्रेरणा यहाँ दान दे दो जाकर के इनके साथ मिलो जाकर के इसमें हिस्सा इस लो दे अब वो करेगा फिर वो धीरे धीरे वो वाला भाग नहीं रहता उसके पास इसलिए वो बचा रह जाता है रहता है विद्यमान पहले से होता है इसके उदाहरण है ना आप जैसे किसी बिल्कुल आ, आ, ऐसी पुस्तक पढ़ो जो अभी पहले आपने नहीं पढ़ी बिल्कुल तो अब उसको पढ़ते जाएंगे ना तो उसमें आपको नई नई चीजें बहुत मिलेंगी लेकिन पहली बार पढ़ने के बाद आप दोबारा आप पढ़ेंगे ना तो उतनी रुचि नहीं दिखेगी अब उसमें और वो सरल ज्यादा लगेगी आप एक पंक्ति पूरी ध्यान से पढ़ रहे थे आप दौड़ के पढ़ लेंगे उसको इसमें ये हो गया हाँ ये है ये है ये है तो ना अभ्यास से होता है सरलता जो कार्य में वो अभ्यास के बिना नहीं होता है तो जिन जिन क्षेत्रों में सरलता दिख रही है इसका मतलब उस है उसी संबंधी संस्कार हैं इसलिए सरलता हो रही है बिना अभ्यास की सरलता पूर्वक ऐसा सिद्ध है इसलिए जहां जहां सरलता दिख रही है वो अनुमान से होगा कि किया हुआ है अभ्यास वो ये चलता है शुभित हो गया बसुभित यही हो गया हर चीजों को वो जानता है कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो इस जानने वाला है और पुष्टि वर्धन पुष्टि करने वाला बढ़ाने वाला यानी हर किसी पदार्थों के विरोधी पदार्थ भी होते हैं और उसकी चीज नहीं खा सकते बहुत सारी चीजें जिसको हम खा सकते हैं तो कुछ को हम खा सकते हैं किसी को और शरीर वाला खाएगा उसको सब अनुकूल नहीं होगा कुत्ते को घी नहीं अनुकूल होता है उसको रोग हो जाता है मनुष्य कर सकता है इसको कुछ अनुकूल पदार्थ होते हैं कुछ प्रतिकूल होते हैं तो भाग अनुकूल है वो बढ़ाया हुआ है पुष्टिकारक है तो नहीं वो दूसरे के लिए हो जाएगा विरोधी कुछ नहीं होता है विरोधी केवल होता है कि उससे असंबद्ध है वो वो अगले दूसरे के लिए सारे हैं यहाँ जिनकी अपेक्षा अलग अलग है तो सभी के लिए बनाता है ईश्वर एक व्यक्ति के लिए सृष्टि रचना नहीं करता है बिल्कुल सारा बनाता है वो और सभी के कर्म अलग भैंस है या गाय है किसी को बहुत मारना पड़ता है चराने जाते हैं वो खेत में घुस जाता है वो जाके कोई नहीं घुसता इतना क्षति यही पर रहती है वो नहीं जाती है कोई को कितना ही मारती रहो वो भागती रहेगी दिन भर भागे आरान करेगी तो ऐसे ऐसी देखती व्यक्तियों को को माए कोई नि होगी जो किसी के भी बचड़े को पिला देती है दूध और कोई दूसरे को सटनी नहीं देती भेड़ भी ऐसी होती है ना वो, वो जो गड़ेरिया होता है ना उसको जाके पूछो वो भी किसी को चुन देगा ये सबसे दुष्ट है इसमें और ये सबसे अच्छी है वो चुन के नहीं पता लगता है लेकिन निकट जायेंगे तो पता लगेगा भेद सभी में होता है बिना भेद सामान्य विशेष सभी होगा एक जैसे सब चीज नहीं हो सकती है उसे व्यवहार ही नहीं चलेगा बाकी इतने सारे विशेषता वाले आप हैं इसलिए हमारे मित्र बनिए कारण होता है स्नेह यानी जब हम किसी को अपने जैसा सपना जिसमें आती है वो उसका मित्र बनता है तो इसमें क्या होगा दोनों को बराबर करना पड़ेगा हम यदि ईश्वर के अनुकूल होना चाहते हैं तो ईश्वर फिर हमको अपनाएगा और ये अपेक्षा हमारी पूरी हो सकती है कि आप हमारे मित्र बनिए नहीं सकते लेकिन भावना देनी होती है है समर्पण देना होता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें हमारे मित्र बनिए क्योंकि अब सब कुछ अपने में बनानी होगी ये साधन होगा भा आप हमारे मित्र बनिए मैं इस प्रकार का करू ऐसी चीजों का निर्माण करके आज आपको इस समर्पण करना है कुछ करना है तो क्या करेंगे कोई ना कोई वस्तु पहले आप तैयार करेंगे चाहे एक काम कोई पढ़ लिया याद कर लिया या कुछ कर लिया अब उसको कहेंगे ये मैं आपको देता हूं करके तो देंगे याद करके देंगे ये याद करना भी एक अच्छा काम है काम है ये अब उस कार्य को ही केवल कहेंगे कि मैंने आपके सामर्थ्य किया या आपको मैं समर्पित करता हूं वो हो जाएगा समर्पण कुछ नहीं हुई चीज चाहिए जिसमें हमने प्रयत्न किया उनको फिर समर्पित करना होता है ये मित्रता का साधन है ऐसे हम मित्र बनाते